ये देखकर वेद व्यास ने उन स्त्रियों से कहा मेरी बेटियों सोलह साल का मेरा युवक छोरा आपके पास से गया आपने कोई पर्दा नहीं किया और मैं बुना मानो आंखों से कम दिखलाई देता है मुझे देखकर मेरी बेटियों तुमने पर्दा कर दिया इसका कारण है क्या है उस समय में स्त्रियां मुस्कराए हे वेदव व्यास जी आपको पता है पुरुष कौन है और स्त्री कौन है क्योंकि वो स्त्रियाँ ये वेदव सुखदेव जी थोड़ी देख रहे थे स्त्रियाँ नहा रही सुखदेव जी सुखदेव जी तो ये देख रहे थे शायद हमारे जैसे कोई नागा बाबा नहा क्योंकि सुखदेव जी उस जमाने में नागा बाबा रहते थे क्योंकि सुखदेव गोस्वामी महाराज जी ने भागवत को अध्ययन नहीं किया था जब श्री सुखदेव गोस्वामी जी महाराज जी ने भागवत को अध्ययन कर लिया उसके बाद श्री सुखदेव गोस्वामी जी लंगोट पहनते थे बगैर वस्त्रों के नहीं रहते थे तो ही हमें शिक्षा लेनी चाहिए कुछ लोग कहते नहीं सुखदेव जी नागा बाबा थे भागवत के दिन के बाद नहीं ऐसा नहीं है तो सुखदेव जी ने क्या देखा कि शायद मेरे जैसे कोई बाबा नारे होंगे उन्हें ये थोड़ी पता था स्त्री और पुरुष कौन है क्योंकि उन्हें तो कोई भेद ही नहीं था कि स्त्री कौन है पुरुष कौन है वो सबको सिया में देखते थे सबको एक स्वरूप देखते थे इसलिए हे वेद जी हमने सुखदेव को स्वामी महाराज जी को देख कर नहीं किया और आपको पता है कि स्त्री कौन है और पुरुष कौन है सी हमने अपने अंगों को ढक दिया अब सोनक जी ने पूछ लिया हे hey, सूजी महाराज जी हमने तो सुना है कि जब तक एक गाय का दूध ना निकाला जाए तब तक श्री सुखदेव गो स्वामी जी दरवाजे पर भिक्षा के लिए खड़े रहते थे चाहे भिक्षा मिले या ना मिले फिर कहीं नहीं जाते थे तो लगभग एक गाय का दूध निकालने में पंद्रह से बीस मिनट लगते थे तो दरवाजे पर खड़े रहते अरे कुछ लोग देखते थे भाई ये गाय का दूध कैसे निकाला जा रहा है इस लीला को देखने लग जाते थे कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं तो दस 15 बीस मिनट से अधिक कहीं नहीं ठहरते थे तो परीक्षित ने किस बंधन में बांध दिया इनको कि सात दिन तक एक ही जगह पर बैठकर कथा सुनाने लग गया अच्छा दोनों ही महाविभूति एक का देखो जन्म नहीं हुआ ज्ञान के अंदर ही हो गया दूसरे का जन्म नहीं हुआ दर्शन में ही हो गए अरे जो भगवान की सुरक्षा का कवच गर्भ के अंदर ही माताजी के लेकर आ गए बोला उनके बीच में कैसी कथा हुई होगी महाकथा हुई होगी इसलिए आप हमें बताइए अब बात चल रही थी श्री सुखदेव गोस्वामी जी परीक्षण महाराज जी की अब चर्चा करते हैं वेदव्यास जी के अवतार की कथा तो वेदव्यास जी के अवतार की कथा महाभारत में बड़ी सुंदर बताई गई है महाराज चेती देश के राजा थे जिनका नाम था चेती राजवासु इनकी नगरी में शुक्तिमती नाम की नदी बहती थी आगे चलकर एक कोलाहार पर्वत था जिसने इस नदी को रोक दिया था क्योंकि पहले जमाने में पर्वतों के पंख होते थे तो कहीं भी पड़ पर कोड़ पर्वत चला जाता था तो राजा के राज्य में आ गया नदी को रोक दिया राजा को बड़ा बुरा लगा उस समय राजा ने एक, रा, एक लात मारी रखकर इस कौलहार पर्वत को पर्वत के दो हिस्से हो गए उस समय नदी बहने लगी और हुआ ये कि पर्वत के द्वारा शुक्तिमती नदी गर्भवती हो गई और दो बच्चों को उसने जन्म दिया पुरुष धनदाता हुआ और जो कन्या थी वो गिरीका हुई और इन्हीं गिरीका के संग चेती चेती राज ने विवाह कर लिया एक समय आया कि गिरीका का समय आ गया गर्भ धारण करने का तो उस समय राजा वसु को इनके पूर्वजों ने कहा कि तुम वन में जाओ हिंसक जानवरों को मारो तो अपने पूर्वजों की बात को पूर्ण करने के लिए जब राजा वसु वन में चले गए तो उस समय वन की सुंदरता देखी काश हमारी पत्नी होती अब हमारी पत्नी भी घूम लेती उस समय पत्नी का चित्त में आते ही राजा वसु को लगा रहे मेरी पत्नी का तो समय आ गया है गर्भ धारण करने का और अगर ये समय चला गया तो ना जाने कब आएगा तो उस समय राजा वसु ने अपनी शक्ति एक पत्ते पर लपटी एक बाज को दे दिया क्योंकि राजा वसु में कला थी वो सबकी भाषा कर सकते थे समझ सकते थे तो बाज को कहा भाई मेरी पत्नी का समय आ गया है तुम तो मेरे राज्य में लेकर जाओ उसे कहो कि तुम गर्भ को धारण कर ले उस समय वो बाज जब राजा वसु की शक्ति को लेकर जा रहा था दूसरे को लगा शायद गोच का टुकड़ा है झगड़ा हुआ और ये शक्ति जो थी वो यमुना जी के अंदर गिर गई उस समय यमुना जी में ब्रह्मलोक की एक अप्सरा थी जो ब्रह्मा के श्राप से अद्रिका नाम की जो अप्सरा थी वो मछली बनी हुई थी उसने इस शक्ति को पी लिया था इस तरह से भाई जब मच्छरों ने मछली पकड़ी तो विशाल मछली थी तो मछली को लेकर गए और जब मछली को लेकर गए तो मछली किसके हाथ लग गई निषाद के हाथ लग गई और निषाद राज क्योंकि चेती देश के जो वासु राजा वसु उसके बाद लेकर के बोले महाराज कितनी बड़ी मछली निकली अब जब उसके पेट को फाड़ा तो उसमें से एक पुरुष और एक कन्या का जन्म हो गया पुरुष जो था वो मत्स्य राज हुआ और कन्या थी जिसका नाम था मत्स्य गंधा तो जो पुरुष था उसे राजा वसु ने ले लिया और जो कन्या थी मत्स्य गंधा उससे अपना दासराज्य ने ले लिया तो अब जब दासराज ने इस कन्या को पाला ये कन्या बड़ी हुई आगे चलकर इस कन्या का विवाह इस कन्या का नाम सत्यावती हुआ अब ये क्या करती थी कन्या सबको यमुना पार कराती थी एक दिन संधिया का बेला था तो संधिया में अपनी नौका को बंद कर रही थी तो पराशर ऋषि आ गए तो पराशर ऋषि ने कहा भाई आप हमें जो है वो यमुना पार करा दीजिए। बोले इस समय तो महाराज जी संध्या बेला आएगी तो मैं उस समय पराशर ऋषि ने कहा देखो देवी जी तुम्हारा कल्याण हो तो मुझे यमुना पार करा दीजिए तो संध्या में इन्होंने नौका निकाल लिया ऋषि को बैठाया अब जैसे ही यमुना जी में आगे बढ़े तो उस समय भयंकर तूफान चलने लगा तो बीच ही बीच में एक द्वीप था तो द्वीप पे कश्ती को ठहराया और द्वीप पर ही चले गए ताकि तूफान थम जाएगा तो यात्रा आगे आरंभ कर देंगे उस समय पराशर ऋषि ने आकाश की ओर देखा तो उन्हें कुछ अच्छे ग्रह सैारे नजर आए कि इस समय बड़ा सुंदर मुहूर्त है क्योंकि ज्योतिष शास्त्र के माहिर थे पराशर ऋषि कि इस समय जो है वो साक्षात भगवान का अवतार होने वाला है जब उन्होंने माता सत्यवती की ओर देखा बोले इनके द्वारा होने वाला हैगा तो हुआ क्या उस समय पराशर ऋषि ने कहा कि हे देवी तुम्हारे गर्भ से एक महापुरुष का जन्म होगा बोले धन्यवाद बोला इस समय मेरे द्वारा हुआ बोले महाराज मुझ में तो आप कलंक लगा रहे हैं मैं तो कलंकित हो जाऊंगी तो उस समय पराशर ऋषि ने कहा चिंता मत करो तुमसे संतान का जन्म भी होगा तुम कवारी की कवारी बने रहोग फिर सत्यावती ने फिर टालना चाहा, बोले ऋषि भर मेरे शरीर से मछली की दुर्गंध आती है तो समय ऋषि ने का चिंता क्यों करती हो मैं तुम्हें ऐसा आशीर्वाद देता हूं कि अब तेरे शरीर से दुर्गंध नहीं आएगी